कुशद्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जा रहे हैं सुनो उद्भित वेणुमान सुरथ रंधन धृति प्रभाकर और कपिल इन्हीं के नामों पर वहां के सात वर्ष प्रसिद्ध हैं वहां मनुष्यों के साथ-साथ दैत्य दानव देवता गंधर्व यक्ष और किन्नर आद भी निवास करते हैं वहां के मनुष्यों में भी चार ही वर्ण हैं जो अपने-अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं दमी शुष्मी स्नेह तथा मंदेह ये क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक-ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का छह होने के लिए कुशद द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते विद्रम हेमशैल दुतिमान पुष्टिमान कुशेष हरि और मंदराचल ये उस सात द्वीप के वर्ष पर्वत हैं नदियां भी सात ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं धूतपापा शिवा पवित्र सम्मति विद्युत अंभस तथा मही ये सब पापों का हरण करने वाली नदियां हैं इनके अतिरिक्त भी वहां बहुत सी छोटी-छोटी नदियां और पर्वत हैं कुशद्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है मुनिवरों उपयुक्त घी का समुद्र क्रोंज द्वीप से घिरा हुआ है उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है क्रोंज द्वीप के राजा दुतिमान हैं महात्मा दुतिमान के सात पुत्र हैं महामना दुतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रोंज द्वीप के सात विभाग किए जिनके नाम ये हैं कुशग मंदग उष्ण वीवर अंधकारक मुनि और दुंदभी क्रोंज द्वीप में भी बड़े ही मनोरम सात वर्ष पर्वत हैं जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं उनके नाम ये हैं क्रोंज वामन अंधकारक देवव्रत धर्म पुंडरीक वान तथा दुंदभी ये एक दूसरे से दुगुने बड़े हैं जितने द्वीप हैं द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटके निवास करती है क्रोंज द्वीप में पुष्कल पुष्कर धन्य तथा ख्यात ये चार वर्ण हैं जो क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र की कोटि में माने गए हैं वहां छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं जिनमें सात प्रधान हैं गौरी कुमुदवती संध्या रात्रि मनोजवा सुख्याती तथा पण्डरीका क्रौंचकी द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं वहां पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्द स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं क्रौंचदीप अपने समान परिणाम वाले दधि मंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी साख द्वीप से आवृत्त है साख द्वीप का विस्तार क्रोंज द्वीप से दुगुना है उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं उनके सात पुत्र हैं जिन्हें राजा ने उस द्वीप के सात विभाग करके वहां का राज्य दिया है राजपुत्रों के नाम ये हैं जलद कुमार सुकुमार मनीरक कुसुमोदय गोदाकि तथा महाद्रुम इन्हीं के नामों पर वहां के सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं वहां भी सात पर्वत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं उदयगिरी जलधार रवतक श्याम अंबोगिरी आस्तिकय तथा केसरी वहां शाक सागवन का बहुत बड़ा वृक्ष है जहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है वहां के पवित्र जनपद चार वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं वहां की नदियां भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं उनके नाम ये हैं सुकुमारी कुमारी नलनी रेणुका इक्षु धेनुका तथा गभस्ते इनके अतिरिक्त वहां छोटी-छोटी हजारों नदियां हैं पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं मग मागद मानस तथा मंदग यही वहां के चार वर्ण हैं मग ब्राह्मण मागद क्षत्रिय मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं शाक द्वीप aapne hii berabar vistar vali chhier saagr dvara sab ors se ghira hua ko puskar dheep ne čaroh ors se ghira rukha hai puskar vistar saak dheep se puskar ke maharaj Stravanko ko mahabir or dhati ki unhi doono ke naam puss dheep ke dhu bivhag और दूसरे का धात की वर्ष है उस दीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है मानसोतर पर्वत पुषकर दीप के मध्यभाग में वलेया स्थित है उसकी ऊंचाई 500 योजन की है चौड़ाई भी उतनी ही है वह उस दीप के चारों स्थित है वह पुष्कर के बीच से, चीरता हुआ सा खड़ा है उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के दो खंड हो गए हैं प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महा पर्वत स्थित है वहां के मनुष्य 10000 वर्षों तक जीवित रहते हैं वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं उनमें उच्च नीच का कोई भेद नहीं है वहां ना कोई वाद्य है ना वधिक वहां के लोगों में ईर्ष्या असूया भय रोष दोष और लोभ आदि नहीं होते महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातकी वर्ष भीतर उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं पुष्कर में सत्य और असत्य नहीं है उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत वहां के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है वहां किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता वेदत्रयी वार्ता कृषि वाणिज्य आदि दंड तथा सुसुषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं वहां का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता पुष्कर द्वीप में एक वरगत का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा का उत्तम स्थान माना गया है उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान निवास करते हैं उसकर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रों से आवृत्त हैं एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है वहां की समस्त प्रजा सदा सडरस युक्त भोजन करती है स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है उसके आगे की भूमि स्वर्णमयी है इस आकाश विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगुना है वहां किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10000 योजन तक फैला हुआ है उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजन की है लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है अंधकार भी अंडकटकाह के द्वारा सब ओर से घिरा है इस प्रकार अंडकटकाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण हैं यह संपूर्ण जगत की आधार भूता है